शिवानंद स्मृति संग्रह दिव्य स्मृति स्वामी धीरेसानंद अनेक बातें ही याद आती हैं एक दिन वह अपने कमरे में एक कुर्सी पर बैठे थे नेत्र अज खुले थे एकदम अंतर्मुखी अवस्था मैं कमरे में जाकर एक ओर चुपचाप खड़ा रहा और उन्हें देखता रहा कुछ क्षणों के बाद वह एक लंबी सांस छोड़कर सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हुए आंखें खोलकर मेरी ओर देखने लगे आह कैसी स्निग्ध थी दृष्टि मुझे ऐसा लगा मानो अब तक वह सच्चिदानंद ब्रह्म समुद्र में परमानंद में से डूबे हुए थे उसी आनंद की ज्योति से उनका श्री श्रीमुखमंडल उज्जवल हो उठा और उनकी परम पावनी दृष्टि के भीतर से उन ज्योति ने मेरे अंतर को भी प्रकाशित कर दिया सरल शिशु की तरह जब वह किसी मामूली चीज की को लेकर आनंद प्रकट करते तो उस समय वह बहुत ही सुंदर प्रतीत होते थे सभी लोग तो हंसते हैं किंतु उनके मुंह पर जो हँसी दिखाई पड़ती थी वैसी हँसी और कहीं नहीं देखी गई उनकी हँसी से प्रत्येक रोमकूप के भीतर से मानो दिव्य आनंद की झलक चारों ओर छिटक पड़ती थी और उसके प्रभाव से सामने के सभी लोग अपने सारे दुख कष्ट भूल जाते थे वह परिहास रसिक भी थे मधुपुर में रहते समय एक दिन उन्होंने कहा था यहाँ के घोड़े मानो मलेरिया के रोगी हैं कैसे हैं जानते हो मुंह पतला कूल्हे पतले और पेट मोटा हाथ हिला हिला कर कहते हुए वह हंसने लगे उनकी उस लौकी हँसी का प्रभाव निकट के सभी व्यक्तियों में संक्रामित हुआ वह आनंद भूलने योग्य नहीं है एक बार कुछ दिनों तक मठ में रहने के अनंतर हम लोग बैद्यनाथ धाम लौट जाने के लिए उनसे विदा लेने गए वह अपने अंतर्मुखी अवस्था में कुर्सी पर बैठे थे प्रणाम कर विदा लेते समय शांत गंभीर स्वर से उन्होंने कहा यहाँ भी जिनका वहाँ भी उन्हीं का काम है वहां जाकर भी उन्हीं का काम करके धन्य बनोगे परिपूर्ण हृदय लेकर हम लोग चल पड़े अध्यात्म साधन का मूल सूत्र उस महाकाव्य को उनके श्रीमुख से सुनकर मैंने अपने हृदय के मणि प्रकोष्ठ में यत्न से सुरक्षित कर लिया उनकी वे बातें मामूली प्रतीत हो सकती है और लोग वैसा कहते भी हैं किंतु मामली या साधारण बात ही जब तत्वज्ञ श्री गुरु के मुख से सुनी जाती है तब उसकी शक्ति अमोघ होती है वह शिष्य के मर्म स्थान में अंकित हो जाती है और वह सफल भी होती है इसी प्रकार साधारण भाषा में कथित अवतारों की वाणी युगों से मनुष्यों के अंतर में शांति और प्रेरणा दे रही है केवल काम करने से नहीं काम उन्हीं का है इस प्रकार जानकर हृदय मन वाणी से श्रद्धा के साथ वैसा काम करने पर मनुष्य धन्य हो जाता है और उसी से भगवान का दर्शन लाभ हो, भी होता है यही कर्मयोग का मूल स्रोत है कर्म भगवान के लिए उन्हीं की प्रीति के लिए करते हुए उ, उसका फल भी उन्हीं को सौंप कर निरहंकार भाव से श्रद्धा के साथ कर्म करने पर ही उससे अधिक उससे साधक धन्य हो सकता है उसी से उसकी चित्त शुद्धि होती है मन में आत्मजिज्ञासा के लिए तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है और समय पूर्ण होने पर तत्वज्ञान लाभ करके वह मुक्त हो जाता है कर्म करने के लिए कौशल को कार्य क्षेत्र में प्रयुक्त न करने से ही साधकों में विरोध विद्वेश झगड़ा ईर्ष्या और अशांति आदि उत्पन्न होते हैं एक बार अत्यंत अस्वस्थ होने के कारण महापुरुष जी महाराज वायु परिवर्तन के लिए मधुपुर गए थे उनके दर्शनार्थ हम लोग भी वहाँ पहुँचे दोपहर के भोजन के उपरांत वह विश्राम ले रहे थे मैं उनके श्रीचरणों में हाथ फेर रहा था एक दक्षिण देश निवासी भक्त बेलूर मठ होकर वहाँ महाराज से दीक्षा लेने के लिए आया किंतु उनका शरीर अत्यंत अस्वस्थ था इस कारण दीक्षा नहीं होगी यह सुनकर वह बाहरी बरामदे में बैठ रोने लगा दिन के तीन बज चुके थे महाराज आंखें बंद किए लेटे थे सहसा उन्होंने मुझसे पूछा वह आदमी कहाँ है उसे बुला तो लाओ उनके सेवकों से कहकर मैंने उन्हें भीतर बुलवा लिया उन्होंने मुझसे किवार लगा कर बाहर जाने के लिए कहा थोड़ी देर बाद वह भक्त बाहर आया दिखाई पड़ा कि उसके चेहरे पर आनंद और शांति झलक रही है बेचारा बहुत दूर से आया था और आज उसकी इच्छा पूर्ण हुई पर पूर्ण हृदय लेकर वह देश लौट गया श्री ठाकुर कहते थे सच्चिदानंद ही गुरु है उस परम पावनी शक्ति की कृपा कब किसके ऊपर वर्सित होगी वह हमारी बुद्धि से परे है किंतु इस कार्य में भी वह यथार्थतः एक माध्यम मात्र से गुरु अभिमान लेस मात्र भी उनमें नहीं था कोई अपने को उनका शिष्य कहकर परिचय देता तो वह कहते कि मैं किसी का गुरु नहीं हूं गुरु है श्री ठाकुर मैं उनका दास हूं केवल उनका नाम मात्र सुना देता हूं कोई सामने आता है तो मैं उसे श्री ठाकुर के चरणों में सौंप देता हूं इतना ही मेरा काम है मैं उनका दास हूं यह शरीर इसी के लिए है शरीर रहे या जाए मैं सबको उनका परम पावन नाम सुनाता जाऊँगा यथार्थ में ही उन्होंने वैसा ही किया था मायावती अद्वित आश्रम की हिंदी समन्वय पत्रिका के संपादक पाटेश्वरी प्रसाद एक दिन मठ में आए दीक्षा की बात कहने पर महाराज ने बताया दीक्षा और क्या है वही श्री श्री ठाकुर जी का नाम है वही हमारी दीक्षा है उनका नाम जबते होना तो फिर क्या है वही हमारा संबल है वही नाम हम लोग लेते हैं और दूसरों को देते हैं वह अवतार थे जो राम और कृष्ण हैं वही श्री राम कृष्ण हैं शरीर छोड़ने के पहले उन्होंने स्वयं ही ऐसा कहा था उनका नाम लेने से ही सब कुछ होगा और दीक्षा क्या है प्रसन्न चित्त से पाटेश्वरी प्रसाद लौट गए विशुदा स्वामी तपानंद ने एक दिन महापुरुष महाराज को प्रणाम कर रहा था महाराज मैं आज जाना चाहता था किंतु सभी लोग मुझे मठ में और भी कुछ दिन रह जाने के लिए कह रहे हैं अब आप जो आज्ञा लें महापुरुष ने कहा सभी लोग तुम्हें प्यार करते हैं इसी कारण रहने के लिए कहते हैं देखो कैसा प्रेम का बंधन है सब लोग घर गृहस्थी छोड़कर श्री श्री ठाकुर के आश्रय में आए हैं इसी कारण सब लोग प्रेम की डोर में बंधे हुए हैं एक दूसरे दिन उन्होंने कहा था हमारे पास और क्या है बताओ उनके अतिरिक्त और हमारे पास क्या है हम लोग तो नंगे साधु हैं वह यहाँ विराजमान हैं इसलिए इतने जप ध्यान भजन पूजा पाठ साधु सेवा जीव जंतुओं की सेवा और भक्त समागम हो रहे हैं उन्हें छोड़ देने पर यह मठ एक निवास स्थान मात्र है मधुपुर में एक दिन उनका दर्शन करने के लिए हम लोग पहुंचे हम में से एक व्यक्ति ने पूछा महाराज जब करते समय मंत्र के प्रत्येक अक्षर के प्रति ध्यान रखना होगा या एक मात्र भाव का आश्रय करके जब करना होगा उन्होंने उत्तर दिया अवश्य ही एक भाव का आश्रय लेना होगा किंतु मंत्र की ओर ध्यान न रखने से भाव भी नहीं आता और मन भी विक्षिप्त होता है एक दूसरे व्यक्ति ने पूछा कुछ महीने मैंने स्वप्न में देखा था कि पूजनीय शरत महाराज से मैं ब्रह्मचर्य ले रहा हूँ किंतु अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो अब कैसे मेरा ब्रह्मचर्य होगा महाराज जी ने उत्तर दिया सपने में देखा है अच्छा हुआ तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य हो जाएगा हम ही लोग देंगे तुम्हें उसके लिए चिंता नहीं करनी होगी एक साधु ने पूछा महाराज काम भाव कैसे जाता है महापुरुष महाराज ने उत्तर दिया बेटा किसी का भी काम एकदम नहीं जाता तो भी उसका उनका नाम लेते लेते धीरे धीरे शांत हो जाता है जो चीज़ें मन में कु लाती है उनसे दूर रहना चाहिए जब मन में कुभाव आवे उसी समय से श्री ठाकुर के से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना ठाकुर मैं तो घर गृहस्थी छोड़कर आया हूँ तो भी वे सब क्यों इस ढंग से प्रार्थना करने से ही वह जाएगा साधु तो धीरे धीरे काम चला जाएगा महाराज अवश्य ही जाएगा निश्चय ही वह चला जाएगा उनका नाम लो ध्यान करो खूब ध्यान करो तभी जाएगा उनके नाम से सब ठीक हो जाएगा उसी ढंग के प्रश्न के उत्तर में एक दिन महापुरुष जी ने एक साधु से कहा था मन की अशांति के लिए चिंता मत करो वह भीतर हैं वही शांति देंगे तुम्हारा भी होगा उनके पास न हो तो सब छोड़ छाड़कर कर यहाँ आए कैसे मन के जिस कुभाव की बात कहते हो वह चला जाएगा खूब उनका नाम लेते रहो जब ध्यान करो रोते हुए उनसे प्रार्थना करो अपने आप ही वह चला जाएगा तुम्हारे अंतर में वह विराजमान है अतः वैसा विपरीत शरीर का धर्म जब कुछ होता है तब श्री श्री ठाकुर से व्याकुल होकर प्रार्थना करना हे ठाकुर ये सब तो मेरे नहीं हैं मैं तुम्हारे लिए सब छोड़ छाड़ कर आया हूँ तुम मेरी रक्षा करो जितनी ही अधिक प्रार्थना करोगे उतनी ही शांति पाओगे प्रार्थना करने पर उनका अस्तित्व बोध होता है असहाय होकर रोते हुए प्रार्थना करने पर उनका अस्तित्व बोध होता है उनके नाम से सब कुछ होता है रो रोकर प्रार्थना करके कहना हे hey ठाकुर साधन भजन करके तुम्हें प्राप्त करने की आशा मुझ में नहीं है तुम कृपा कर मुझे दर्शन दो मेरे मन की दुर्बलता मलिनता दूर कर दो मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ तुम मेरी रक्षा करो रामकृष्ण नाम से काम क्रोध लोभ आदि रिप दूर हो जाते हैं यह जो श्री ठाकुर को देख रहे हो देखने में साढ़े हाथ के मनुष्य हैं सही किन्तु इनके भीतर की ज्ञान भक्ति योग कर्म सब कुछ है तुम लोग उन्हीं के पास आए हो वह तुम्हारे भीतर चैतन्य रूप से विराजमान है चारों ओर का सारा संसार काम कांचन से मोहित है अचेत है और तुम लोग सब कुछ छोड़कर उनके पास आए हो तुम्हें नहीं होगा अवश्य होगा अपने ऊपर विश्वास रखो आत्मविश्वास बहुत ही आवश्यक है वह भीतर है अवश्य ही वह सब कुछ कर देंगे